ंच में बैठा हूं सामने आरती कर रहे हो आरती वहां पर प्रकट सत्ता की उपस्थिति होती है उस तरह के दिव्य आरती यदि जड़ से जड़ व्यक्ति अगर 108 आरतियों का लाभ ले लेगा तो मैं उस परम धाम सिद्धाश्रम धाम में प्रवेश करा दूंगा तुम्हारे शरीर के त्यागरे का अगर तुमने उस निष्ठा साथ उन क्रमों को प्राप्त कर लिया तो तुम्हारे जीवन के अंतिम समय पर तुम्हारा गुरु तुम्हारे समक्ष खड़ा नजर आएगा बोले गुरुदेव भगवान की जय जो सौभाग्य छड़ाते छोटी मोटी समस्याओं में सामने 24 घंटे के अंदर तुमको दूसरी आरती का फल मिलने वाला हो बस गुरु जी दीक्षा प्राप्त कर लिए वो हमारी घरेलू समस्या है हमको वहां पे जाना है गुरु क्यों मना कर देगा मैंने बार बार कहा मेरे सामने अगर कोई चीज का जैसा चाहो वैसा कर लो यही शब्द मेरे होंगे क्योंकि सब कुछ खुला दरबार पड़ा हो वही चीज है कि घोड़े को लेकर नदी के पास ले जाओ कि पानी पी लो वही निहाना शुरू कर दे मुझे पानी पीना ही नहीं तो किया जाएगा सौभाग्य दरवाजे तक आते हैं और लोग वंचित हो जाते हैं नौकरी करना हो यहां का कार्य हो वो तो हमारी नौकरी है और क्या बताएं छुट्टी मिल नहीं रही आना चाहते हैं तो गुरुजी हम तो एक मिनट आपके बगैर रह नहीं सकते और बड़ी याद आ रही है गुरुजी जी बड़ी परेशानी है और आपने छुट्टी तो नहीं मिल रही आपके घर में कोई परेशानी पड़ पर जाए आपकी साली की शादी हो आपके घर में कोई गमी हो जाए आपके ससुराल में कोई छोटा सा फंक्शन हो रहा हो आप सब कुछ छोड़ करके चले जाएंगे चाहे नौकरी दाव में लग जाए मैंने कहा धर्म के रिश्ते को सर्वोपरि जिस दिन तुमने मान लिया तुम अपनी अंतरात्मा से अंकलन करके देखना क्या हम धर्म को सर्वोपरि मान करके जीवन यापन करते हैं जिस दिन उस तरह का जीवन जीने लगोगे उस तरह तो मैंने बार कहा अतीत काल में जिस तरह पहले रहता था कि छोड़े कुछ समय मंत्र जाप करने से आपको पूर्ण फल प्राप्त हो जाता था अनेकों लोग थे जो देवी देवताओं की सिद्धि अर्जित करते थे अनेकों लो, के लोगों की यात्रा करते थे वे आज भी संभव है मगर पूर्णत्व तो से जो कुछ ग्रहण करो पूर्णत्व तो से ग्रहण करो सत्य में पस में तो पूर्णत्व तो से चलो पानी तभी उबलता है जब एक निर्धारित टेम्परेचर तक होता कोई गर्म हो चुका होता है केतली चढ़ा दे थोड़ी देर आग जलाएं फिर बुझा दें, एक लकड़ी लगाएं फिर टहलने घूमने चले जाएं, फिर आ आज दूसरी लकड़ी डाल दें दे हम लकड़ी तो लगा रहे हैं केतली तो हमारी चढ़ी हुई पानी हमारा उबल नहीं रहा कैसे पानी उबलेगा इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा अब वही कर्म मेरे द्वारा बार बार कहा जा रहा है मेरी जो ब्या है मेरी जो तड़प है कि जिस दिन उस को आप समझ लिए उस दिन आप सतमार्ग पर बढ़ने लगेंगे आपकी समस्याएं दूर होने लगेंगी उस मार्ग पर आपको चलने की जरूरत है अतः इन चिंतनों को आप लोग गहराई से पालन करें किसी क्षेत्र में कोई गुमराह करके किसी को बाध्य न करें कि अचानक गुरु जी हम चुके आने को लोग कह देते हैं जिनको मैं कह जब वो मुझसे मुझको ही कई बार ब्लैकमेल करने लगते हैं समाज के लोग मैं जानता हूं कि इससे मैंने क्या कहा है वहां फोन करेंगे गुरुदेव जी आपके पास हम आए थे आपने कहा था कि आपकी नौकरी लग जाएगी और नौकरी तो गुरु जी लगी नहीं इसलिए कि सात लोग यह कह दूंगा तो गुरु जी ज्यादा ध्यान देकर मेरी नौकरी लगवा देंगे मुझे याद रहता मैं कब किसके साथ क्या कहता हूँ कई बार तस्वीरें फोटो लेकर के आएंगे गुरु जी ये दो लड़कियाँ हम अपने लड़के की शादी करना चाहते हैं और मैं उनके सामने बताता हूँ ये लड़के नहीं ये लड़की आपके लिए लोगों के लिए ठीक होगी तो कहते हैं, गुरु जी ये लड़की के बाप थोड़ा सा अच्छी स्थिति में है हो सकता है हमारे लड़के की नौकरी लगा दें वो कुछ सहयोग ज्यादा कर देंगे तो जब इस तरह की भाषा बोलेंगे तो मेरे तो और हमेशा कह दिया जाता है जैसी इच्छा वैसा कर लेना और फिर साल भर फोन आता है गुरु जी वो तो बस हमारे ऊपर दहेज का प्रकरण लगने वाला है बस हम जेल में जाने वाले हैं इस तरह एक जगह नहीं आने को जो घटनाएं आती हैं जब मैं कहता हूं यह कर लो तो कि नहीं हमारे लिए ठीक है तो जब अपने मन की करना हो तो इस तरह की चीजें मुझसे पूछो मत करो और अगर जब कह दूं तो उसका अक्षर से पालन किया करो वैसे मैंने बार बार कहा कि अपने विचार से छोटी मोटी बातों का निर्णय खुद लेना सीखो मां के चौड़ों पे घर में पूजन बैठ कर लिया करो जोत जगा लो और जोत जगा बैठो और विचार अपने अंदर बनाओ जहां दृढ़ता विचार हो मगर मेरे का प्रलोभनों में बंधकर कोई रिश्ता मत बांधो दहेज का मैं सख्त विरोधी हूं ये माता पिता की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए कि वो अपनी बेटियों पर कितना क्या कुछ देते हैं चूंकि हर माता पिता अपनी बेटियों को सबसे ज्यादा प्रिय कर चाहते हैं पसंद करते हैं अपने बार का लड़के और लड़कियों में कोई भेद करने करना एक अपराध हो मानना चाहिए मैंने स्वतः अपने जीवन में उस चीज को ढाला है मैंने प्रकट सत्ता माता आज शख्स जगदम्बा से पहले प्रथम तो मेरा चिंतन था कि मैं समाज में अपनी संतान उत्पत्ति का चिंतन ही ना रखू पूरे समाज को केवल एक विचारधारा से जोड़कर चलू मगर प्रकृति बनाई हुई जन्मरण की परंपरा का यदि मैं उसका निर्वाहन स्वतः नहीं करता तो समाज के लोग यही कहते हैं गुरुजी खुद निसंतान है तो दूसरों को संतान क्या देंगे काफी लंबे समय के अंतराल बाद जब मैंने विचार किया तब मैंने मां के चौड़ में चिंतन रखा था कि मेरे यहां केवल पुत्रियों का ही जन्म हो और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं पुत्रों पुत्रियों में भेद छोड़ दो दहेज प्रथा से अपने आप दूर रखो जिन्हें बच्चियों में बचपन में छोटे में देवियां कहते हो उन्हें बाद में वही दहेज के लिए जलाई जाती हैं प्रताड़ित किया जाता है पर कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए यह संगठन के लक्ष्य हैं, जिन लक्ष्यों में आपको चलने की जरूरत है किसी का पति मर जाता है तो उसको सफेद साड़ी पहना दी जाती है इससे न वह आत्मा कभी भी शांत होती त्रप्त मिलती है और इस आत्मा को जो शेष आत्मा बची आपके परिजन है आपका उसको भी आप सफेद साड़ी पहना करके कष्टों में डाल देते हैं सफेद साड़ी पहनाने एक अपराध सदैव मानना जहां तक हो सके इस परंपरा से उभरो रूढ़वादी परंपरा से ऊपर उठो विवेकवान बनो हमें उस जो आत्मा गई वह कभी चाहेगी कि मेरा जो सहयोगी था वह दुखी जीवन व्यतीत करे सफेद साड़ियों के जीवन व्यतीत करे उसके बाल काट दिए जाएं, उसे कुफा के आसन पर लेटना पड़े उसे वो किसी गद्दे पर न लेट सके उसके किस तरह का भोजन मिलना चाहिए किस तरह का भोजन नहीं मिलना चाहिए यह समाज की वह परंपरा है कि जिसमें जिस मैंने बार कहा, कहा कि हृदय पक्ष की रेखा को अगर कोई जीवन पक्ष की रेखा बताने लगे तो वही जीवन पक्ष की रेखा बन जाएगी अगर कोई एक संग्राचार कह दे कि महिलाओं को पूजन नहीं करना चाहिए देवी देवताओं की आराधना नहीं करना चाहिए तो वही एक परंपरा बन जाती है तो ये अज्ञानी कुछ भी कह सकते हैं ये भटकाओ की परंपरा थी उन्हें इतना दबा करके रख दिया जाता था कि वह उभर न सके सामंत साहिब व्यवस्थाओं ने ये सब परंपराएं डाली उन्हें भी स्वतंत्र अपने मन बाकी वक वस्त्र पहनने का अधिकार होना चाहिए यह सब समाज को मिलना चाहिए नर और नारी में भेद नहीं होना चाहिए जो आत्मा तुम्हारे अंदर बैठी है वही आत्मा उसके अंदर बैठी है सूक्ष्म में जाओगे तो ना तुम नर हो ना तुम नारी हो उस आत्मतत्व में जाओगे तो तुम अपने कर्म के अनुसार नर और नारी के रूप में यहां होते हो इस शरीर से बाहर जाओगे उस आत्मतत्व में जाओगे तो तुम ना नर रहते हो ना नारी रहते हो वह तो तत्व तो बन जाते हो किस लोक में तुम्हें क्या कार्य करना है इस आत्मा को क्या कार्य करना है वह उसी तरह का वह रूप धारण कर लेती है वह कहीं नर का रूप होगा कहीं नारी का रूप होगा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं दोनों का सम्मान होना चाहिए मगर जिस तरह परंपराएं हो जाती है जिस तरह मीडिया हमको जो कुछ परोसता रहता है उस तरह हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं मीडिया यदि सही कार्य समाज हित का करने लगे निश्चित काफी समय से जिस तरह भ्रष्टाचारों को उजागर किया जा रहा जनहित में बहुत कुछ कार्य हो रहा है एक हरियाणा का प्रिंस आपने नाम सुना होगा प्रिंस सुनते हुए कुछ न कुछ याद आ गया होगा के छोटा सा बच्चा बोरिंग के अंदर गिर गया था जाके साठ पैंसठ के गड्ढे में सभी देशवासियों ने उसके लिए दुआ की उसके लिए प्रार्थना की मैं सोचा कुछ क्षणों तक कुछ समय तक माँ के चौड़ों पर बैठा रहा और रात्रि में काफी समय तक केवल उसी बच्चे के क्योंकि एक जो स्थिति आ जाती है सामने तो किसका चिंता नहीं होगा कि एक बच्चा इतने गहरे गड्ढे में पड़ा हुआ है वह कहीं ना कहीं से जीवित निकल आए मैं कह रहा कि मेरे वजह से जीवित निकल आया सेना ने पूरा प्रयास किया वहां के लोगों ने प्रयास किया पूरे देशवासियों ने प्रयास किया मगर सबसे बड़ा मीडिया ने जो कार्य किया कि प्रचारित केवल इतना कर दिया कि वो एक गरीब परिवार का बच्चा है अनेकों हाथ उठाए उसके सहयोग करने के लिए देश विदेशों से, से फोन आने लगे गरीब शब्द सुन करके क्योंकि आज अनेकों उद्योगपतियों अनेकों विदेशों में देश में अनेकों लोग हैं जिनको अगर पता चल जाए कौन गरीब है वो चाहते हैं हम किसी का सहयोग करें मगर उन तक की भावनाएं उनको स्पर्श नहीं कर पाती इस तरह अगर वह मीडिया चाहे एक प्रिंस को लखपति करोड़पति बना दिया उस गड्ढे से निकल कर प्रिंस जैसा नाम था वैसा बन गया अनेकों लोग सहयोग देने लगे अनेकों लोगों ने उनको बहुत कुछ सहयोग दिया उसी तरह और मीडिया को जाना चाहिए उन गांवों देहातों में ऐसे क्षेत्रों में जहां लोग भुखमरी के शिकार हैं उन गरीब परिवारों को समान सामने उजागर करना चाहिए उन नेताओं के सामने भी उजागर करना चाहिए जब विदेश का कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता है तो किसी ऐसे गांव की शैर को कराएंगे जहां सभी संसाधन उपलब्ध हों। मैं कह रहा हूं जब वो उस तरह के संसाधन उपलब्ध वाले गांव का भ्रमण करा रहे हो तो आप उसमें प्रचारित करें उन गांवों की तस्वीरों को उनके सामने उस तरह के गांवों के उन दयनीय भिखमंगे लोगों को जो भिगमंगे जिनको लोग कहते हैं जो नंगे हो बदहाल हों उनकी तस्वीरें लेकर के रोड के किनारे खड़े हो जाए वह दृश्य दिखाएं कि हमारे हिंदुस्तान का असली चेहरा यह है तभी समाज जागेगा और तभी वो लोग उनकी मदद करेंगे हमें छिपाने की जरूरत नहीं हम असली चेहरा समाज के सामने रखें तभी जो जिनके अंदर पात्रता होगी उनका सहयोग करने के की सहयोग करेंगे और जो भटक रहे हैं उन्हें भी एक दिशा धारा मिलेगी अनेकों लोग विरोध करते मिलेंगे कि विदेशों की उद्योग कंपनियां आ रही हमारे देश को लूटे लिए जा रहे हैं उनका विरोध करेंगी विरोध उनका नहीं कर रहे वो अपने हित के लिए कर रहे हैं हमें कुल अधर्मी अन्यायों से सचेत रहने की जरूरत है पूर्व में राज, राजा महाराजाओं की राजसत्ताएं से भोग बिलासी बन गए थे इसलिए विदेशियों ने हमारे ऊपर शासन जमाया हमारे ऊपर अधिपत्य जमाया आज हम आत्मावान बने कोई हमारे ऊपर अधिपत्य नहीं जमा सकेगा विदेशी कंपनियां आए अगर कोई चीज हमको सस्ते में दे रही है समाज को पहुंच रही तो गरीबों तक पहुंच तो रही है अगर विदेशी कंपनियां यहां आ रही हैं तो हमारे देश की अनेकों सदस विदेशों में जाकर व्यापार कर रहे अगर हम उनको गालियां देंगे तो हमें भी गालियां मिलना शुरू हो जाएंगी धर्म विश्व बंधुत्व की बात करता है विश्व कल्याण की बात करता है हमें सचेत जरूर रहना है अगर कोई गलत सामग्री लाकर बेच रहा है तो उसको उजागर करना है गलत सामग्रियों के बारे में जानकारी देना चाहिए अगर कोई सही सामग्री हमको कम दाम हमारे देश के लोगों के हमको कम लूटा है वही मंजन पेश जितने महंगे मिलते हैं तो आज एक छोटी जिका टीवी के साथ कहते फ्रिज ले जाओ अगर गरीबों को टीवी के साथ फ्रिज मिल रहा है तो क्या आपत्ति है यह क्यों करने लगे वही एक रुपए की चीज पहले पचास रुपए में बेचते थे अब जब जान गए कि सौ कंपनियां देश के अंदर आ गई तो वही पचास रुपए की चीज दस रुपए में बेचने लगे क्योंकि लुटेरे तो सब जगह मौजूद हैं देश में भी देश के गद्दार मौजूद हैं धर्म में ही धर्म के द्रोही मौजूद हैं हम विदेशियों को ही गालियां क्यों दें हर देश का वापी अपने देश से प्रेम करता है हम कहते हमारे साथ भारत में भारत माता लगा है हमको भारत माता हमको तो हमारे लिए प्रिय दूसरे देश में माता शब्द नहीं लगा अरे माता शब्द नहीं लगा उससे ज्यादा हर देश वापी अपने देश से प्रेम करता है जिस तरह हम अपने देश में प्रेम करते हैं हम अपने आप को अच्छा कहें दूसरे को गाली दे इससे बेमनस्थता बढ़ेगी मैं तो कह रहा हूं कि हिंदू धर्म की जहां बात के जो सनातन सत्ता इतने अतीत काल से चला आ रहा है सृष्ट के निर्माण से चला आ रहा है मगर उससे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग अगर हुआ पूजन कर रहे होंगे कोई अधिकारी घर में कोई उससे मिलने जा पूछे कहाँ क्या कर रहे हैं तो कहते हैं कि वो बाथरूम में है पूजन करने में कहने में शर्म आती कि, कि कोई कहते कि हम नेता है या हम अभिनेता है, अभी नेता है अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई किसी भी मिलने वाले कहते पूजा कर रहे हैं तो कोई कहते रूढ़ हुआ विचारधारा के इस्लाम धर्म में देखो हर शब्द बोले पहले क्या बोलते हैं वो कभी हिचक नहीं करते सब पहले अपने धर्म को अपने इफ्त को अल्लाह को खुदा को याद करते हैं वास्तविकता में अगर उनकी भाषा देखी जाए तो हमारी जो वर्तमान भाषा है उससे श्रेष्ठ है हमें उसे कुछ सीखना चाहिए सीखने के लिए एक बच्चे से भी मिल सकता है किसी दूसरे धर्म से भी हमको मिल सकता है हमारे हिंदू धर्म में पहले सब कुछ था मगर सब कुछ आज भटकता चला जा रहा है उस पर सचेत होने की जरूरत है सोचने समझने की जरूरत है और विवेकवान बनने की जरूरत है सभी धर्मों का आदर मान सम्मान होना चाहिए मगर अगर किसी धर्म में कुछ गलत हो रहा है तो उसका डट करके विरोध करना चाहिए उसमें हिचक भी नहीं होनी चाहिए समाज क्या कहेगा इसकी परवाह नहीं होना चाहिए जब तुम्हारी मृत्यु होगी उसके पहले मृत्यु हो नहीं सकती जिससे तुम्हारी मृत्यु होगी उसी से तुमको मृत्यु मिलेगी दूसरा कोई तुम्हें मृत्यु दे नहीं सकता तो मृत्यु का भय त्याग दो जीवन का आनंद लो जीवन को शक्तिशाली सामर्थ्यवान बनाओ मानव हो मानव कहलाने के अधिकारी बनो उन विचारधाराओं का पालन करेंगे शिविर के कार्यक्रम की मैंने जानकारी दे ही दी है तेईस जनवरी को अन्य आपको जानकारी मिल जाएंगे शिविरों के माध्यम से महाारतीयों के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिलती रहती है संगठन में आपको आत्मीयता के और व्यवहार करने की जरूरत है आपसी जातीता के भेदभाव को दूर करने की जरूरत है क्योंकि मैं तो इस आश्रम में जब से मैंने होश संभाला जब से मैं, मैं युवावस्था में आया तब से मैं जातीता के भेदभाव को कभी नहीं माना परिवार के लोग निश्चित ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था आप तो कुआ है वही मजदूर जो कुएं को खोदते हैं पहला जल उनके पैरों को स्पर्श करता है घाट के दूसरी तरफ पैर रख दिया तो भरी हुई बाल्टी पानी की बहा दी जाती थी देखा करता था दरवाजे में कुआ था कि वो बेचारे बाल्टी लिए खड़े हैं अगर कोई ब्राह्मण छतरी सवण अगर पानी भर रहा है तो जब तक वो पानी भर के उतर ना जाए घाट से तब तक दूसरा जो चबूतरा बना हुआ उसको स्पर्श न करें ऐसा कौन सा धरती का भाग है जो एक दूसरे जुड़ा हुआ ना हो वो चबूतरे के उस कोने को अगर पैर रख देता था तो मैं देखता था कि पानी भरी बाल्टी फेंक दी जाया करती थी वही मजदूर कुआ खोदते हैं तब भेदभाव नहीं होता बस दस बाल्टी पानी निकाल के बाहर फेंक दो कुए कु पानी शुद्ध हो गया ये वो रूढ़वादी अज्ञानता की विचारधारा है निश्चित है सफाई शुद्धता का समाज को ज्ञान दो जो समाज उनमें उलझा हुआ है मांसाहार कर रहा है गंदगी में रहना वो आदत सी अपनी मान चुका है उनके पास जाओ उनको नजदीक लाओ उनको बताओ सफाई शुद्धता से रहने से तुम्हारा हित किस प्रकार से होगा जिस तरह हम हैं उसी तरह तुम भी हो हमारे तुम्हारे अंदर कोई भेद नहीं है यह भेद बढ़ रहा है क्योंकि कि जिस मार्ग पर आपको चलना चाहिए आप नहीं चल पा रहे और जिस मार्ग पर चलने का हमें अधिकार मिला है हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं आत्मीयता से जन जन को जोड़ने का प्रयास करो इसमें कुछ ना कुछ विरोधाभास की स्थितियां समाज में आ जाती हैं उनसे न तुमको परेशान होने की जरूरत है न दूसरे वर्ग को परेशान होने की धीरे धीरे जोड़ने का प्रयास करो आश्रम में मैं कोई भेदभाव नहीं रखता आश्रम में मेरे से सभी जाति धर्म संप्रदाय के सम्भाव से लोग आते हैं संभाव से भोजन भंडारा करते हैं संभव से भोजन भंडारा बनाने में लगे रहते हैं मैं किसी की जाति नहीं पूछता सामान्य चर्चाओं में कभी कोई ऐसा वार्तालाप आ जाए एक अलग बात आ जाती है क्योंकि जातीयता समाज द्वारा बनाई हुई है हमको किसी परंपरा को दोषी ठहराने की जरूरत है जब ये परंपरा बनाई गई थी ब्राह्मण अन्य छत्तीस के नाम रखे गए थे तो कर्म के आधार पर रखे गए एक व्यवस्था जिस तरह मैं अगर आज एक व्यवस्था दे दूं कि फला कार्यकर्ता का कि किसी कि कि को टीम प्रमुख बना दिया गया किसी टीम का किसी को कार्यकर्ता बना दिया गया है कि तुम उनके सहयोगी बन जाओ अब टीम प्रमुख कहते मैं तो बिल्कुल टीम प्रमुख हूं मेरा आदेश चलेगा तुम मेरे नौकर हो गुलाम हो तो यही परंपरा अगर भटक जाए तो कल को यही हाफ होने लगे जिस तरह आज जातियों में हो रहा है कि जिन ऋषियों में उन्होंने डाली थी बनाई थी कि वर्णों को बांटा था अलग अलग काम दे दिए थे तुम अगर पढ़े लिखो तुम तो ये कर लो तुम्हारे अंदर पौरुष बल है तो तुम छत्री बन जाओ तुम्हारे अंदर अगर व्यापार करने की क्षमता तो तुम बैस बनकर कार्य करो तुम्हारे अंदर सेवा करने की तो से जुड़ जाओ ये नाम दे दिए गए थे मैं कह रहा हूं अगर मुझे सूद्र कहकर संबोधित किया जाए मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा क्या मेरे कार्य प्रभावित हो जाएंगे मगर चूंकि उसी तरह के शब्द शब्दों के साथ उस तरह का बर्ताव किया जाने लगा तो आज वह भेदभाव आकर खड़ा हो गया यदि हमारे कर्म सही हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं मगर कर्मों के कर्मोक साधो भेदभाव दूसरी काफ्टों ने और, और उन काफ्टों ने भी वही अपना हमें क्या हानि हुई बात मान करके रख लिया आज अगर ब्राह्मण अगर जूते की दुकान खोले हुए तो उसे क्या कहेंगे मोची ही तो कहेंगे मगर व्यापार फवाज कर रहे हैं तो ना तो उसे आज मोची कहा जा सकता लोग कुछ कहा जा सकता है तुम कुछ भी व्यापार करो व्यापार कोई भी अगर व्यापार कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर वैश्वस्त की गुण गुण ज्यादा आ रहे होंगे मतलब तुम्हारे अंदर वह गुड़ है तो वह व्यापार भी कर रहे हो तुम आज ब्राह्मण भी बन सकते हो छत्र भी बन सकते हो बैंस भी बन सकते हो शुद्ध भी बन हर मनुष्य हुआ है हर मनुष्य के अंदर वो सभी चारों गुण मौजूद होते हैं कि कोई कलेक्टर बना कोई चपरासी बना है मगर आज भी जो भेदभाव हो जाते हैं वो भेदभाव नहीं होने चाहिए चपरासी को चपरासी शब्द भी आज बड़ा हीन मानने जाना लगा है जबकि वह अपना काम कर रहा है उसके काम को उसको वेतन मिल रहा है उसके काम को उसको वेतन मिल रहा है काम के अनुसार अगर सब व्यवस्था बन जा बगर यह भेदभाव इसी तरह परंपराएं केवल भटकती चली गई तो उन परंपराओं में भटकने की जरूरत नहीं आप लोगों को सचेत होने की जरूरत है मानो हो मानो बनकर के रहो शक्ति साधक बनो कल तुम्हारा अवश्य होगा तुम आज को संवार लो आज को संभाल लो वर्तमान को संवार लो बोले गुरुदेव भगवान की जय मां के सामने प्रार्थना करके तो देखो वैसे तो परंपरा संस्कार होती है कि पिता मेरे दंडी सन्यासी थे पच्चीस वर्षों बाद मैंने बारह कहा मेरी चौथी मुलाकात है मुलाका एकांत चिंतन मेरी चेतना तरंगे मेरा चिंतन चल रहा था कि कभी न कभी वो वाश्रम में उपस्थित हुए इससे नवरात्र में उपस्थित हुए निन्यानवे वर्ष की अवस्था में जिस तरह कार्यक्रम में बैठे हुए हैं मैंने बारह का जब आए थे उनको हार्ट की प्रवंच की अवस्था में उन्होंने जितना तपस्याता की उन्होंने बहुत स्वल्पा रहे हैं समाज के बीच रह करके एक भी अपना स्थान बनाकर अनेक मंदिरों का जीर्णोद्वार उन्होंने कराया है मगर इसकी न्यू कहाँ चुकी संस्कार तो थे मैंने बार का बचपन से जब मैंने आंखें खोली जब से मैंने हो संभाला अपने घर में सुबह शाम आपको आरती पूजन करते पाता था सुबह शाम पूजन करते थे और अपने कृषि कार्य को भी देखते थे समाज में सम्मानित जीवन जीते थे सैकड़ों लोग गाँव के यहाँ आए हुए हैं फतेहपुर जिले के अनेकों लोग हजारों लोग यहाँ उपस्थित हैं सम्मान का जीवन जिए हैं दिनहीनों का जीवन नहीं जिए हैं में सम्मानित जीवन जिए हैं जब तक भी उन्होंने जीवन जिया एक कर्मयोगी का जीवन जिए हैं मगर मैं बचपन में मेरी एक संस्कार थे मेरे योग थे कि मैं बचपन से मेरे का मेरे एक विचार विचारधारे को घटना एक छोटा सा चिंतन देना चाहता हूं कि अगर माँ के चौड़ों में प्रार्थना तो सब कुछ होता है मैं जब पढ़े लोग जाते करते तो एक घंटे खेलकूद का पहले हुआ करता था तो मैं उस खेल कूद के घंटे में चुपचाप चुके जिस गाँव में मैंने जन्म लिया था अब वो स्थितियाँ उतनी निर्माण मेरे का खंडहर बनते चले गए नहीं उस गाँव में हर दिशाओं में देवियों के मंदिर बने हुए थे आज भी जाकर उनके अवशेष तलाशे आपको मिल जाएंगे उस भदवा गांव में जितने मंदिर छोटे छोटे बने थे कई कुटिया बनी हुई थी कुटिया बनी थी जहां साधु संत सन्यासी ठहरा करते थे उतनी किसी गांव में नहीं मिलेंगी उनके अब भी जाकर के जान कोई पच्चीस पचास साल वर्षों के बीच की बातें हैं उन मंदिर अभी कुछ मंदिर सेफ होंगे कुछ के खंडहर सेफ होंगे कुछ कुटियों के बाग बगीचे बने होंगे जहां साधु संत सन्यासी जाकर बैठा करते थे मैं खेल के एक घंटे में चुपचाप स्कूल से भग जाया करता था और जाकर उन क्योंकि मुझे ललक थी कि चूंकि एक विचारधारा की वफ में उसको वही जीवन मुझे पसंद था पिताजी को पता चला क्योंकि जब बातें कब तक छिपेंगी कुछ भाई में ज्वाला जी भी मेरे साथ पढ़ते थे कुछ और लोग थे वो तो बोले बस वहाँ एक घंटे लास्ट का जो बचता है वहाँ भाग जाते हैं और फिर भगता हुआ आता था कभी लेट भी हो जाता था एक ललक हुआ करती थी उस वाता जो कुटियों में मुझे आनंद मिलता था पिताजी पहुंचे कौन हो चुके प्रारंभ में होता है कि अगर किसी को पता चल यहाँ कोई आता तो कहते हैं तो बाबा ना बन जाए पिताजी पहुंचे और फिर की मेरी धुनाई अच्छे से पिटाई की और पिटाई करते घर ले गए मैं उस रात बहुत रोया था क्योंकि मेरे अंदर तभी हुई तड़प थी जब मैं छोटा था तब भी प्रकृति की प्रकृति क्यों बनी है कैफी इस तरह की चर्चा मेरे चिंतन में गूंजती रहती थी लेकिन सत्य रहस्य मुझे जानना है ग्रह के सुख में मुझे कभी आनंद का भाव नजर नहीं आया हर पर एक सोच उसी दिशा में कर, कर, करता कुछ रहता था सोच किसी तो सब रहती थी मगर मेरे बार कहा मेरे भाई यहाँ दो दो तीन तीन भाई उपस्थित है जो मेरे हिस्से रूप में जीवन जी रहा जो मुझसे बड़े हैं मैं जितना परिश्रमी था कि उनके हिस्से का विकार मैं करता था वो जितना वजन नहीं उठा पाते उसे दुग्धा वजन मैं उठाता था उनको पिताजी अगर कोई कार्य कर देते थे तो कितने तो, चूंकि पिताजी भले नौकर लगा हो मगर अपने बच्चों से खेतों में काम जरूर करवाते थे जो काम वो इन्हें कर पाते थे वह काम मैं करता था और अधिकतर ज्वाला जी का तो काम आधे से ज्यादा मुझको ही करना पड़ता था तो पिताजी ने जब धुराई कि रात भर में रात में जब तक नींद नहीं आई रोता रहा सकता रहा एकांत पड़े क्यों एक प्रार्थना करता कि माँ जो मेरे अंदर तड़पे वो मेरे पिताजी को अंदर क्यों नहीं पा रही? इनके अंदर क्यों नहीं आ रही मेरे अंदर बैराग भाव रागे मैं सब कुछ छोड़ करके एकांत जंगल में निकल जाऊं वह इनके अंदर क्यों नहीं उपज रहा और चूंकि मुझे भय था कि चूंकि बचपना था एक था अगर ये सन्यासी बन जा तो मैं तो बन ही जाऊंगा एक विचार था उस समय परंपरा था बचपन में एक सोच पनपी थी तो परिस्थिति आती गई रहते ही आपकी पूजा तपस्या गांव के लोग जानते हैं कि पूरा संन्या जीवन में जाने के पहले एक वर्ष तक रहकर के एकांत तो हुई जिस स्थान पर मैंने भी साधना की थी गांव में एक अलग जो कमरा बना था तालाब के किनारे पूरे एक वर्ष रहकर के दस दस बारह बारह घंटे तक साधना रहता है उसके बाद जाकर समाज से अलग जाकर के संयास्त रूप में हुए और संस्थ मार्ग में भी मैंने स्वतः आपको देखा है सत्रह सत्रह अठारह अठारह घंटे केवल बेस्ट कार्यक्रमों में केवल घंटे दो चार घंटे नींद लेते सुबह जगते थे एक बार यह देखने के लिए मैं बनारस से चौबीस घंटे के लिए गया था मैंने उनकी कैपेसिटी उस समय की स्थिति में देखी थी कि जीवन के एक निर्धारित पड़ाव को पूर्ण करने के बाद भी सात सात आठ आठ घंटे अगर एक आसन में बैठ जाते तो ध्यान होकर के मंत्र जाप करते रहते थे और वही दूसरे साधु संत सन्यासियों को भी देखता था बस खाने पीने भी लगे रहते थे मैंने नहीं तुमने बार बार कहा आज मैं यहां उस जिस पूर्णत्व के साथ बैठा हूं उस पूर्णत् मेरा हर पल आपके भी उस सत्यपथ में जो कमियां दूर होकर के उस उसी लक्ष्य का चिंतन लेकर के मैंने यहां खींचा है अन्य मैं वहां खींच करके पहुंच चुका होता तो वह चिंतन है जो सत्य की चिंतन है आप लोगों के जीवनों में भी आते अगर आपके बच्चे कोई सत्मार्गी बनना चाहे तो उससे आपका आपके परिवार का हित होगा उन्हें रोके नहीं उनके विचारों को समझने का प्रयास किया करें गुरुदेव भगवान की जय क्योंकि इस तरह के आने को चिंतन जो मेरे जीवन में घटित होते हैं मेरे जीवन के गांव घर के अक लोग यहाँ बैठे अगर मेरे बड़े भाई मुझसे दीक्षा प्राप्त करके मेरा तो प्राप्त कर रहे हैं तो बचपन से अब तक आपकी मेरी यात्रा को देखा होगा मेरे जो दोस्त थे मेरे जो मित्र थे वे आज शिव तो ग्रहण कर रहे हैं कहीं तो ना कहीं मेरी उस यात्रा को उन्होंने देखा होगा और इन्ही शब्दों के साथ मैं अपने आज के चिंतन को विराम देता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ और बार बार उन को पुनः पुनः पूर्ण आशीर्वाद समर्पित करता हूँ जो इस पंडाल के सेवा कार्यों में लगे हुए हैं जो समर्पण भाव से लगे हुए हैं जो सेवा कार्यो में पहले से लगे हैं आज लगे हैं और आगे भी अभी इन सेवा कार्यों में रत रहेंगे उन्हें मैं अपना पूर्ण आशीर्वाद बारंबार प्रदान करता हूं बोल जगदमे की जय